कठोपनिषद की द्वितीय वल्ली के तेईसवें मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ चौबीसवें मंत्र का विचार आज होना है तेईसवे मंत्र के पूर्वार्ध में ब्रह्मज्ञान के साधन के रूप में शास्त्र ने बताए हुए प्रवचन मेधा तथा श्रवण यह केवल ब्रह्मज्ञान के साधन नहीं है ब्रह्मज्ञान से अतिरिक्त संसारांतपाति फल के भी साधन बन जाते हैं संसार अंतपाती फल हैं ख्यात आदि प्रतिष्ठादि और वो संसार अंतपाती प्रतिष्ठादि फल के लिए यदि प्रवचनादि साधनों का साधक उपयोग करें तो ईश्वर उसकी आंतरिक अभिलाषा को देख कर के उन प्रवचनादि साधनों से उसे प्रतिष्ठादी जो अपेक्षित फल हैं वह प्रदान करके अनुग्रहित करते हैं इसलिए ये कहा गया कि प्रवचनादि से आत्मलाभ होगा ही निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता लेकिन ऐसा एक साधन है जो ब्रह्मज्ञान का अव्यभिचरित साधन है जिसको अपनाने वाले साधक को निश्चित ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है वो साधन तेजस्वी मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया ये वैश्युणुते तेन लभ्य इस तृतीय पाद से तो सा, जो साधक अपना वास्तविक स्वरूप भूत ब्रह्म का ही वरण करता है और उस ब्रह्मवरण का प्रकार है निरंतर ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान तो जो साधक औपनिषद ब्रह्म का मय के रूप में अनुसंधान रूप साधन अपनाता है उसे निश्चित ही इस साधन के द्वारा निवर्त्य विपरीत भावना नामक दोष की निवृत्ति होते ही परमात्मा के अनुग्रह से अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है उससे पादक आवरण की निवृत्ति रूप आत्मलाभ होता है ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति होती है ये यमें वैश वृणुते तेन लभ्य तस् आत्मा वी विवृणुते तनु स्वाम वह किस प्रकार परमात्मा अनुग्रह करके परमात्म स्वयं अपना लाभ कराते हैं तो उसे चौथे पाद में बताते हुए श्रुति ने कहा कि तश आत्मा वी विवृणुते तनुम स्वाम ये आत्मा है प्रकृत पुरुषोत्तम परमात्मा पुरुषोत्तम कहा जाता है निरूपाधिक ब्रह्म को क्षर कार्य उपाधि अक्षर कारण उपाधि विनिर्मुक्त जो तत्व हैं वो है निरूपाधिक ब्रह्म वह पुरुषोत्तम है और वह अपने निरूपाधिक स्वरूप को अहम वृत्ति में उस साधक के अभिव्यक्त करता है जिस साधक की विपरीत भावना ब्रह्म के आत्मरूप से अनुसंधान से शिथिल हो गई ऐसे साधक को साधक के लिए ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप को उसके अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करता है का मतलब तत्वमशी वाक्यर्थ की अनुभूति उसे होती है ये कहा गया अब मुख से श्रुति बता रही है कि किन्हें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है किन्हें नहीं हो सकता तो 24वें मंत्र में मंत्र के अवतरण भाष अवतरण भाष्य में भाषकर भगवान कहते हैं किंच अन्य और भी कुछ बातें हैं ब्रह्म ज्ञान के साधक को अपनानी है और कुछ छोड़नी है क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है इसे बताया जा रहा है तो चौबीसवें मंत्र का उच्चारण कर लें ना विरत दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैन माप नुयात हाँ। तो इस न का जो न अविरत दुश्चरितात् में शुरू में जो न है ना चार बार न आया है नाविरत में भी ना शांत में भी न असमाहित में भी और न अशांत मानस में भी इन न का दो प्रकार से अन्वय किया जाता है एक अन्वय है आपनुयात के साथ अपनुयात क्रियापद पद हैं प्रज्ञाने नैनम आपनुयात ये जो अंतिम पद है आपनुयात इस क्रियापद के साथ न का अन्वय करेंगे तो इस प्रकार ये चार वाक्य बनते हैं निषेध मुख से कहने वाले दुश्चरितारत ये न प्रज्ञन नापनुयात न कान्वय अपने याद के साथ किया तो एक वाक्य बना कि यह और स का सध्याय कर दीजिए कि यह दुश्चरितात् अविरतः स एनम प्रज्ञाने न अपनीत ऐसा एक वाक्य बनेगा इसका अर्थ होगा कि जो मनुष्य दुश्चरित से अविरत है वह प्रज्ञान से येनम शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज्य के द्वारा उपदिश्यमान निर्विशेष निर्विकार चेतन ब्रह्म है परमात्मा हैं उसे एनम शब्द कह रहा है उस परमात्मा को नापनुयात अपयात का अर्थ है प्राप्त कर सकता है और नापनुयात का अर्थ है प्राप्त नहीं कर सकता वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता कौन तो यह दुश्चरितात् अविरतः दुश्चरित में चरित शब्द का अर्थ है चरित्र आचार और दुष्क अर्थ है दुष्ट आचार दोषयुक्त आचरण दुष्चरित शब्द का अर्थ निकलेगा दुराचार और विरत शब्द का अर्थ है दुराचार से रहित तो। वीरत का अर्थ है रहित तो। और अविरत का अर्थ हो जाएगा संलिप्त तो जो दुराचार में संलिप्त है दु, हाँ दुराचार।, हा, दुराचार छोड़ा नहीं है संलिप्त है, लगा हुआ है दुष्टाचरण में पापाचरण करता जा रहा है पाप कर्म जिसने छोड़ा नहीं है पाप कर्म करता जा रहा है वो है दुश्चरितात् अविरतः विरत का तो अर्थ है पाप छोड़ दिया है पाप करना वो है दुश्चरित्त विरत और दुश्चरित्त अविरत कह, कहलाएगा जो अभी पाप में संलग्न है दुराचारी है वह एनम यानी परमात्मानम न अपनुयात प्राप्त नहीं कर सकता पापी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता परमात्मा प्राप्त किससे होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है केवल ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मविद आपनौती परम के अनुसार परम है परमात्मा और तैत उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम वाक्य जो सूत्र है वो बताता है ब्रह्मविद आपनौती परम तो ब्रह्मज्ञानी को परमात्मा की प्राप्ति होती है का है ब्रह्मज्ञान ज्ञान परमात्म प्राप्ति का एकमेव साधन है परमात्मा प्राप्ति का साधन केवल परमात्मा है अच्छा ब्रह्मज्ञान है और यहाँ प्रज्ञाने न शब्द का अर्थ है ब्रह्मज्ञान जो परमात्म प्राप्ति का साधन है ब्रह्म ज्ञान उस वह ब्रह्म ज्ञान उसे होगा ही नहीं पाप में संलिप्त जो होता है दु, दुश्चरित से अविरत जो है वह ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता का मतलब उसके चित्त में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार उदित ही नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान ही उसे नहीं होता इसलिए परमात्मा की प्राप्ति का साधन ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा तो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर पाएगा जो दुराचारी हैं वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता आ, हां। नहीं हम हाँ प्रज्ञा ने न तो ये तो नहीं नहीं तो ये बताया जा रहा है कि परमात्म प्राप्ति का साधन जो ब्रह्मज्ञान है ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर के नान्य पंथा विद्यते अय ना ये श्रुति निषेध करती हैं केवल ज्ञानादेव तो कैवल्यम ज्ञान ही एक परमात्म प्राप्ति का उपाय है ये सर्वविदित है तो परमात्म प्राप्ति का साधनभूत जो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान उससे वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता क्यों कि ओ ब्रह्म ज्ञान का प्रतिबंधक को पुष्ट करने वाला चित्त को मलिन करने वाला जो दुराचार है वो उसने छोड़ा नहीं है हाँ, हाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा हाँ इसलिए टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा है सात नंबर टिप्पणी में लिखा है छह नंबर टिप्पणी की, की अभिप्राय श्रुति का है कि उसे ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा इस नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है इसलिए जो साधन है उस साधन से वो प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि वह साधन ही उसके जीवन में नहीं आएगा ये श्रुति को क्योंकि वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता इतना ही कह, कह रही है श्रुति यदि तो परमात्मा को क्यों प्राप्त नहीं कर पाएगा बुद्धिमान है और परमात्मा के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों का शब्दार्थ जान लेगा तो क्यों प्राप्त नहीं कर पाएगा ऐसा एक संशय हो सकता है परमात्मा तो उपनिषदों का अर्थ है ना, और वो व्याकरणादि पढ़ करके ओ समझ लेगा उपनिषदों का शब्दार्थ तो उससे क्यों प्राप्त नहीं कर पाएगा ये जो संशय होगा तो कहा कि वो जो ब्रह्म ज्ञान है वह वास्तविक ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो तो एक प्रकार से शब्दार्थ ज्ञान हाँ हा, मंत्रवित हुआ उस दृष्टि से प्रज्ञाने ना एनम इसमें प्रज्ञाने में तृतीया का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि केवल ज्ञान ही परमात्मा प्राप्ति का साधन है और वो साधन उसके पास नहीं आ पाएगा तो फिर दूसरा वाक्य बनता है अशांत प्रज्ञानेन ये नापनुयात और ये जो वापी यहाँ पर अपि शब्द है ना इसका अन्वय तीनों के साथ करना अशांतोपि असमाहितोपि और अशांतमानसोपी ऐसा और अपी शब्द आ, उसको दुश्चरित से अविरत को दृष्टांत के रूप में दिखाने के लिए प्रत्येक के साथ लग रहा है तो जैसे दुराचार से अनुपरत व्यक्ति दुराचार में संलिप्त व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे अशांत व्यक्ति भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता ये कहा जा रहा तो दुराचारी को जैसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ऐसे अशांत व्यक्ति को भी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर के दूसरा कोई उपाय है ही नहीं जो परमात्म प्राप्ति करा सके इसलिए अशांतोपि प्रज्ञाने नम नाप्नुयात शांत कहा जाता है जिसकी इंद्रिया निग्रहित है अंतर्मुख है विषय प्रवण नहीं है प्रवण का अर्थ है अभिमुख विषयाभिमुख नहीं है विषय लोलुप नहीं है विषय लंपट नहीं है जिसकी इंद्रिया उसे कहा जाता है शांत और अशांत कहा जाता है जिसकी इंद्रिया विषय लंपट है वो है अशांत इंद्रिया प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन गीता कहती है तो प्रमाथी इंद्रिया जिसकी है वह अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहेगा, तो इंद्रियों को जिन विषयों की अभिलाषा है वे इंद्रिया बलात् परमात्मा चिंतन में लगे हुए मन को अपने विषय के ओर खींच करके ले जाती हैं। ऐसी इंद्रियां दांत इंद्रियां नहीं है अदान्त इंद्रियां है यानी दम नाम के साधन से जो रहित है शम दमादिष्ट संपत्ति में जो दम नाम का साधन बताया गया है न इंद्रिय निग्रह तो इंद्रिय निग्रह जिसका नहीं है वो है अशांत तो जैसे दुश्चरित से अविरत यानी दुराचारी नहीं प्राप्त कर सकता अपी शब्द करेगा अशांतोपी में ऐसे इंद्रिय अनिगृहित है जिस व्यक्ति की ऐसा अशांत व्यक्ति भी परमात्मा को ब्रह्मज्ञान से प्राप्त नहीं कर पाता उसे भी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा हाँ क्योंकि दम नाम का साधन नहीं है इसलिए ब्रह्म ज्ञान की जो ब्रह्म ज्ञान का अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन उस श्रवण का अधिकार ही उस व्यक्ति को है जो दम नाम के साधन से संपन्न है और इंद्रियां निग्रहित नहीं है तो दम नहीं है उसके अंदर तो दम नहीं है तो वेदांत विचार ही ठीक नहीं कर पाएगा तो वेदांत विचार नहीं कर पाएगा तो विचार से होने वाला ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा विचारी तो तत्वशादी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसी परमा के उत्पादक बनते हैं ना तो, तो भी प्रज्ञान एनमुयात ये, ये द्वितीयवाक्य बना तृतीयवाक्य बनेगा असमाहितोपि यन प्रज्ञानेन नाप्नुयात तो जो असमाहित है वह भी तो अपि शब्द बताएगा अभी कार्थ है भी तो जैसे दुराचारी तथा विषयलम्पट व्यक्ति परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता ऐसे असमाहित व्यक्ति भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाता तो समाहित कहा जाता है जिसका चित्त समाहित है एकाग्र है एकाग्र है मन जिसका उसे कहते हैं समाहित और असमाहित शब्द का अर्थ है जिसका मन एकाग्र नहीं है विक्षिप्त है विक्षिप्त दोष से दूषित तो चित्त है जिसका चंचल मन है विक्षेप है चित्त की चंचलता और वो चित्त जिसका चंचल है वह विषय लंपट व्यक्ति तथा दुराचारी व्यक्ति के तरह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता ये असमाहिपी एनम प्र प्रज्ञाने नाप्नुयात ये तृतीय वाक्य बताएगा और चौथा वाक्य है अशांत मानसोपी एनम प्रज्ञाने नापनुया तो ऐसा तो अशांत मानस उसे कहा जाता है चित्त का बिल्कुल व्यापार समाप्त हो जाना चाहिए निर्व्यापार चित्त होना चाहिए स्थिर चित्त होना चाहिए तो माना जाता है शांत मानस है जैसे सुसुप्ति के समय मन का व्यापार लय होता है ऐसा चित्त तो रहे लेकिन व्यापार न हो ऐसी ऐसी स्थिति में रहें गीता के 16 छठवे अध्याय में जो निवात निवातस्थ दीप की उपमा दी है ना हाँ, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते गे सोपमा स्मृता तो जहाँ एकदम वायु जो है स्थिर है दीप को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन देने वाली वायु समगति में वायु चल रही है दीप ने तो वहाँ वो दीप जैसा समाहित रहता है वो दीप की हिलती डुलती नहीं है स्थिर रहती है ऐसा जिसका चित्त समाहित है स्थिर है कोई व्यापार नहीं हो रहा है उसे तो कहा जाता है शांत मानस सारे चित्त के व्यापार छूट गए हैं चित्त है लेकिन निर्व्यापार चित्त है और लय भी उसमें नहीं है ऐसी अवस्था को कहा जाता है वो फिर निष्पन्न ब्रह्म तत्व दामांडु के कारिका में ये कहा कदा न लीयते चित्त निक्षिप्य पुनः अनष्पन्न ब्रह्म तने वो चित्त जो लय तथा विक्षेप रहित ले है रहित है लेकिन लय युक्त हैं तो सुसुप्ति में है वो सुसुप्ति अवस्था कोई साधन नहीं है और जागृत अवस्था में लय नहीं है लेकिन विक्षेप हैं जागृत और स्वप्न में और ऐसी निर्विकल्पक समाधि हैं जहाँ पर चित्त में लय नामक दोष भी नहीं है और विक्षेप भी नहीं है विक्षेप है चित्त का व्यापार तो निर्व्यापार चित्त होता है निर्विकल्पक समाधि में हां वही बताने जा रहा हूं तो ऐसी जो अवस्था है उस अवस्था में जो स्वरूप का आनंद है वह अभी व्यक्त होता है जैसा चित्त समाहित होता है ना तो चित्त समाहित होगा एकाग्र होगा तो आत्मानंद एकाग्र चित्त में अभिव्यक्त होता है आनंदाभास, वो जो समाहित चित्त में अभिव्यक्त होने वाला भाषित होने वाला आनंद है वह आनंद है एक प्रकार से आनंदाभास, आनंद का प्रतिबिंब जैसे दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति का दर्पण में दिखने वाला रूप वह व्यक्ति का आभास है प्रतिबिंब है व्यक्ति नहीं है व्यक्ति का व्यक्ति की छाया है ऐसे आत्मानंद की छाया समाहित चित्त में पड़ती है छाया पड़ती है और वो जो छाया है जैसे विषय और इंद्रिय के संपर्क से अनुकूल विषय के और इंद्रिय के संपर्क से वृत्ति बनी तो थोड़े देर के लिए मन समाहित हो जाता है कुछ क्षण क्षण के अल्पहिस् के लिए और उसमें आनंद का आभास होता है और उसका भोक्ता अपने आप को समझता है व्यक्ति और भोग्य समझता है उस आनंद को आनंदाभास को यानी सुख को मतृपुटी बनती है उतने वो बहुत अल्प समय के लिए विषय के अनुकूल विषय के दर्शन स्पर्शन तथा भोग से चित्त समाहित होता है उतने समय सुखानुभूति होती है और अभ्यास से समाधि के मन को समाहित करते करते करते जैसा जैसा मन समाहित होता जाएगा उसमें आनंदाभास अभिव्यक्त होता जाएगा तो वहाँ पर भी यदि आनंद पर दृष्टि नहीं है और आनंदाभास में ही दृष्टि को रख करके उसी में रस लेगा तो हो मांडूक के कारिका में बताया गया एक रसास्वाद नाम का दोष और समाहित जब मन होता है तो समाहित मन में एक स्वाद, वो रसास आनंदाभास हुआ या ऐसा हमें हमेशा मिलता रहे वहां पर भी त्रिपुटी बना ले उसका ही भोक्ता बन जा यदि अथवा जैसा जैसा मन समाहित होता जाएगा ऐसे ऐसे चित्त के मन के विकल्प जो है शांत होते हैं संकल्प विकल्पात्मक मन है ना तो जितना जितना जिसका जिस मन समाहित होता जाता है उतने उतने उसके मन में विकल्प कम होते हैं संकल्प दृढ़ होता जाता है उसका और जैसे जैसे समाहित तो मन की परिपक्व अवस्था आती है तो संकल्प सिद्ध्यादि प्राप्त होते हैं फल लौकिक फल समाहित तो मन में सिद्धि आ जाती है कि लौकिक विषय में भी आप कोई संकल्प करो अपने को कोई वस्तु प्राप्त करने का या किसी को कुछ प्राप्त कराने का तो वो समाहित चित्त होने के कारण जो संकल्प उस चित्त में होगा और विकल्प उदित नहीं होगा तो वो संकल्प सिद्ध होता है और ऐसा समाहित चित्त व्यक्ति का चित्त यदि क्या नाम संकल्प सिद्ध हो जा फिर उससे प्रतिष्ठाधि होने लगे तो ये भी एक समाहित मन का लौकिक फल बन जाता है तो वो जो संकल्प सिद्ध्यादि तथा प्रतिष्ठादि रूप फल हैं समाहित साधना का समाधान रूप साधना का और रसा स्वाद ये एक लौकिक विषय आनंद की अपेक्षा विलक्षण समाहित चित्त में आनंदाभास पड़ता है उसकी अनु, अनुभूति होती है और उसी को यदि चाहने लगे तो वो जो रूप चित्त का व्यापार है वह व्यापार समाहित चित्त में यदि होने लगे तो चित्त तो समाहित है लेकिन उस समाहित चित्त का जो फल है समाधान रूप साधना का जो फल है लौकिक उस फल की चाह रूप एक चित्त का व्यापार अंदर से शुरू होता है इसलिए मांडू के कार्य का कारण रसास्वाद ये लिया और ये कहा कि नास्वादयत रसम तत्र है सुखम नास्वादयित सुखम तत्र निस प्रज्ञा भवित ऐसा कुछ है तो वहां विचार करके वहां से भी मन को निकाल लें तो वो जो चित्त का व्यापार होता है समाधान के फल विषयक उस व्यापार से युक्त जो है उसे कहा जाता है अशांत मानस वो व्यापार भी समाधान फल विषयक व्यापार भी चित्त में होगा तो विषय लंपट व्यक्ति की अपेक्षा तो इसका मन शांत है समाहित है लेकिन पूर्ण शांत नहीं है अनिंगनम अनाभास नहीं है वो इंगन हो रहा है उसमें और उस इंगन से भी रहित करने के लिए ये कहा कि ऐसा इंगन भी जिसके चित्त में है तो वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता वो भी प्रतिबंधक दोष है रसा स्वाद को भी प्रतिबंधक दोष बताया है इसलिए ये कहा कि अशांत मानसोपी एनम प्रज्ञाने नाप्नुआयात परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त नहीं कर पाता मन समाहित है लेकिन समाहित मन में मन होने से जो उसका फल होता है लौकिक सत्य संकल्पत्व और प्रतिष्ठा दि उसी की चाह रूप व्यापार मन में आ जाए तो अशांत मानस मा कहा जाता है उस मनुष्य को और वह भी मुक्त नहीं हो पाता परमात्मा को पाने का अर्थ है मुक्ति को पाना मोक्ष को पाना वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता और च ये निपात है निपाता नाम अनेक अर्थत्वा तो के अनुसार समुच्चय अर्थ में मान लो व को तो समुच्च ये चारों का समुच्चय कर रहा है ये सब प्रतिबंधक हैं ब्रह्म ज्ञान के दुराचार ब्रह्म ज्ञान का साधन नहीं है अपितु ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नाम के दोष को दृढ़ करने वाला पुष्ट करने वाला है और विषय लंपटता शांत शब्द से ली गई वह भी ब्रह्मज्ञान की प्रतिबंधक है और असमाधान यानी विक्षेप चंचलता चित्त की और चित्त एकाग्र होने पर भी एकाग्रता का फल की अपेक्षा इच्छा रूप चित्त का व्यापार ये भी प्रतिबंधक है, ब्रह्म साक्षात्कार के उदय में और ये प्रतिबंधक दोष जिसके अंदर विद्यमान है, उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता अब न का यदि जहाँ न है वहीं पर उसे रखते हैं अपने के साथ अन्वय नहीं करता है, तो अन्वय मुख हो जाता है ये तो कहा कि इनको ब्रह्मज्ञान नहीं होगा ये दोष जिसके अंदर है इनमें से कोई भी दोष हो तो प्रतिभा ज्ञान नहीं होगा अब इसलिए क्या निकला कि इनसे रहित होना चाहिए तो पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा कि दुश्चरिता अविरत न यह दुश्चरित अविरत न तो न का अन्वय अविरत के साथ किया जा रहा है पहले अपने आत के साथ किया था क्रियापद के साथ अब अविरत के साथ तो यह दुश्चरिता अविरत न तो यहाँ दो नए हैं एक अविरत में जो अ है वो भी न का ही है बचा हुआ नए समास होकर के बचा हुआ रूप है ना और एक न है तो दो एक वाक्य में दो नए आ जाए तो वे अवश्य प्राप्ति को बताते हैं तो इसलिए उसका अर्थ निकलेगा विरत एव दोनों नय का अर्थ एवकार निकलेगा और वो एवकार का अन्वय हो जाएगा दोनों नये को हटा करके वीरत के साथ तो विरत एव ऐसा निकलेगा तो यह दुश्चरितात्रत एव स सज्ञाने नुयात न न का अनुया अपने हाथ के साथ नहीं होगा न को तो वहीं लगा दिया ना अविरत के साथ तो यह दुश्चरित तो न अविरत का अर्थ है विरत एव न अविरत का अर्थ निकलेगा विरत एव विरत का अर्थ है उपरत उपरत का अर्थ है छोड़ दिया दुश्चरित यानी दुराचार पापाचार तो जिसने पापाचरण छोड़ दिया है पापाचरण नहीं करता है तो दुश्चरितात्रत एव यह स सज्ञानेत तो उसे जो पापा पापाचार से रहित है शुद्ध मन है तो शुद्ध चित्त से ब्रह्म ज्ञान होता है इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करेगा उसे ब्रह्म ज्ञान होगा मल नाम का दोष उसके चित्त में नहीं रहेगा दूसरा होगा यह न अशांतोपि, अपी को लगाना यह अशांतोपि न तो जो अशांत भी नहीं है तो यहाँ अभी दो नए हैं ना, एक शांत के साथ लगा हुआ जो आकार है अशांत में वो वाला न और एक ये न तो दो न बताएंगे यह शांत एव का मतलब विषय लंपट नहीं है अपितु विषय विरत है संयत इंद्रिय हैं दम नाम के साधन से संपन्न है इंद्रिया निगृहित हैं जिसकी परमाथि इंद्रिया नहीं है अंतर्मुख इंद्रिया हैं जिसकी चक्षु हैं कश्चि धीर प्रत्यगात्म ऐक्षत अवृत्तचक्षु चक्षु तम इच्छन या आगे कहेंगे नहीं इसी उप में वो ना नाशांत शब्द का अर्थ निकलेगा अवृत्त चक्षु है चक्षु उपलक्षण है समस्त इंद्रियों का तो विषयासक्त इंद्रिया नहीं है जिसकी वह निगृहित इंद्रिय पुरुष ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है ये दूसरा बात की निकलेगा जैसे पापाचार से रहित पुरुष ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है ऐसे निगृहित इंद्रिय पुरुष भी ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है और यह असमाहितोपी न ऐसे लगाना यह असमाहोपी न तो जो पापी नहीं हैं और इंद्रिय लम्पट भी नहीं हैं और असमाहित भी नहीं हैं अपितु समाहित हैं काम मतलब चंचल चित्त नहीं हैं चित्त में विक्षेप नाम का दोष जिसके नहीं हैं वह विक्षेप नाम का दोस्तों ब्रह्मज्ञान का प्रतिबंधक हैं और विक्षेप रहित तो चित्त होना समाहित चित्त होना ब्रह्म ज्ञान का साधन है तो जो समाहित तो चित्त है वह भी ब्रह्मज्ञान द्वारा ब्रह्म, आ, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है परमात्मा की प्राप्ति उसे होती है परमात्मा की प्राप्ति है अविद्या की निवृत्ति ये परमात्मा की प्राप्ति है तो सो था है यह अशांत चौथा यनसोपन प्रज्ञान प्राप्या तो जो अशांत मन नहीं अशातम का मतलब शांत मन शातम का अर्थ है संकल्पसिद्धि तथा प्रतिष्ठा लौकिक फल तथा रसास्वाद नामक दोष से भी इन लौकिक फल की इच्छा से रहित रसास्वाद नामक दोष से भी रहित चित्त है जिसका वो है शांतमानस बिल्कुल निवातस्थ दीप के तरह निर्व्यापार चित्त है जिसका आत्मसंस्थम मन कृत्ता न किंचित अ गीता ने कहा ऐसा एक बार आत्माकार बन गया तो फिर आत्माकार ही रह रहा है उस आत्मा कारता का जो फल है चित्त के आत्माकारता का जो फल है उसका चिंतन नहीं कर रहा तो वह अश, शांत मानस है ऐसा अनिंगन अनाभास मन है जिसका वो मन तो निष्पन्न ब्रह्म तत्ता वह प्रज्ञाने नत्मयात विपरीत भावना से रहित हो गया उसे ब्रह्मज्ञान होगा और ब्रह्मज्ञान से उसके अविद्या की निवृत्ति होगी अविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है तो इस प्रकार ये ना विरतो दुश्चरिता नाशात ना समाहत शा, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा मापनुआयात इस वाक्य का अर्थ निकलेगा अब भाष्य को देखिए न दुश्चरिता प्रतिषिधात श्रुति स्मृति अविहितात पाप कर्मु अविरत याने उपरत अनुपरत अविरत का अर्थ कर दिया अनुपरत इस न का अन्वय क्रियापद के साथ जाएगा पहले के अनुसार आपने के साथ दुश्चरितात् अर्थ, अर्थ कर दिया प्रतिषिधात तो दुश्चरित क्या है दुराचार है शास्त्र निषिद्ध आचरण इसलिए प्रति एक कहे कि श्रुति स्मृति अविहिता तो श्रुति यानि वेद स्मृति यानि गीतादि पौरुष ग्रंथ वेदमूलक पौरुष ग्रंथ इन इन से जो अविहित है, विहित नहीं है वो है दुश्चरित दुराचार शास्त्र विहित आचरण सदाचार और शास्त्र से अविहित आचरण वो दुराचार हैं और उसका भी अर्थ कर दिया पाप कर्म यानी दुश्चरित शब्द का अर्थ निकला पापकर्म तो पापकर्मनो अविरत यानी अनुपरत विरत का अर्थ है ऊपरत अविरत का अर्थ है अनुपरत तो पाप कर्म छोड़ा नहीं है पाप कर्म में लगा हुआ पाप करता जा रहा चो शुरु वाले न कान ये नम नापमयात उसके साथ जाएगा और नापी इंद्रिय लौलयात अशांतो यानी अनुपरत तो इंद्रिय लौल्य यानी विषय लम्पटता इंद्रियों की उससे जो अनुपरत है यानी जिसकी इंद्रियां विषय लंपट है ऐसा मनुष्य वह ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता ना कि असमाहितो असमाहित का अर्थ कर दिया अनेकाग्रमना यानी विक्षिप्त चित्त जिसके चित्त में विक्षेप नाम का दोष है वह भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा अशांत मानस शब्द का अर्थ किया जा रहा है कि समाहित चित्तोपी सन समाधान फलार्थित्वात नापी अशांत मानस अशांत मानस का अर्थ कर दिया व्यापरीत चित्त कहा कि समाहित चित्त होने पर भी एकाग्र तो है चित्त है एकाग्र चित लेकिन चित्त की एकाग्रता का जो फल है लौकिक फल संकल्प सिद्धि संकल्प सिद्ध्यादि रूप फल चाह रहा है तो वो चाहना भी एक चित्त का व्यापार है और वो चाह संकल्प सिद्ध्यादि रूप लौकिक फल की चाह रूप व्यापार से युक्त चित्त है जिसका वो है अशांत मानस यानि व्यापरीत चित्त चित्त का व्यापार शांत नहीं हुआ व्यापार में लगा हुआ है इच्छा संकल्प सिद्ध्यादि रूप फल की इच्छा रूप व्यापार से युक्त चित्त वाला वो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा यहाँ तक का ना हो नाशांत तक का भाष्य में प्रज्ञाने न एनम आत्मयात का अर्थ करते हैं कि प्रज्ञाने ना ब्रह्म विज्ञान एनम प्रकृतम आत्मान आत्मयात आत्मयात के साथ शुरू वाले चारो नये को लगाइए चार वाक्यस्थ तो ये ये प्रतिबंधक जिसके चित्त में है वह ब्रह्म ज्ञान विद्यावर्तक ब्रह्म ज्ञान उसके चित्त में न होने से फल परी ब्रह्म ज्ञान उसके चित्त में उदित न होने के कारण परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा अब अन्वय मुख्य बताया जा रहा है यू दुश्चरितात्रत इंद्रिय लौल्याच विरत के साथ जोर दीजिए तो दुश्चरित पापाचरण तथा इंद्रिय लौल्यान विषय लंपटता से वीरत है रहित है हा पाप नहीं करता है किसी भी स्थिति में और विषयों के प्रति आसक्ति भी नहीं है इंद्रियों की तो समाहित चित्त समाधान फलात् उपशांत मानस तो विक्षेप रहित चित्त है और समाधान के फल को भी नहीं चाहता है यानी संकल्प सिद्ध्यादि रूप समाधान के फल की इच्छा से भी रहित है केवल मुमुक्षा है उसके चित्त में ऐसा जो आचार्यवान पुरुष हैं ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का उपदेश जिसे प्राप्त हैं वह प्रज्ञाने न यथोक्तम आत्मान प्राप्न यथोक्तात्मा न जायते म्रियते व विपश्चित मंत्र ने बताया हुआ निर्विकार चेतन रूप आत्मसो उसे प्राप्त कर लेता है किससे तो ब्रह्मज्ञान से यानी उसे उसे ब्रह्म ज्ञान होता है ये सब ब्रह्म ज्ञान के साधन है पापाचरण को छोड़ना इंद्रिय लंपटता को छोड़ना और चित्त को विक्षेप रहित करना और समाह समाहित तो चित्त में जो संकल्प सिद्ध्यादि लौकिक फल प्राप्त होते उसकी इच्छा न रखना ये सब होने से परमात्म ज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान से जैसे घट ज्ञान से घट का अज्ञान दूर होता है ऐसे परमात्म ज्ञान से परमात्मा विषय विषयक जो अज्ञान है वह दूर होगा तो परमात्मा तो स्वरूप ही है तो स्वरूप तो नित्य प्राप्त ही है नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है उसे अप्राप्त सा दिखाने वाले अज्ञान की निवृत्ति वह अज्ञान निवृत्त हो जाएगा हाँ, हाँ? इनसे ब्रह्म ज्ञान होता।, होता है प्रज्ञान होता है प्रज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान आविद्या निवर्तक साक्षात्कार वो प्रज्ञान है उसके साधन है ये चारों ब्रह्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान या अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कारात्मिका वृत्ति जो आविद्या की निवर्तक है अभाना पादक आवरण की निवर्तक ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी इत्याकारक वृत्ति यह प्रज्ञान शब्द का अर्थ है और प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान शब्द का अर्थ शोधित तवर्थ तो है साक्षी दोनों शब्द एक हैं वेद में प्रयुक्त होने पर भी प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द का तो अर्थ निकलेगा साक्षी शोधित तमर्थ और ब्रह्म शब्द का है शोधित तदर्थ समानाधिकरण बता रहा है दोनों का एक तत्वेद और यहाँ प्रज्ञानम शब्द का है दोनों के अभेद विषयक वृत्ति तत्वमसी वाक्यार्थ विषयक प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यर्थ विषयक वृत्ति अहम ब्रह्मास्मी इत्या जो आभाक आवरण को निवृत्त करें मनोनाश कर दें मनी भाव प्राप्त कराते, दे वाष्टाक्षय करा दे। वो है प्रज्ञान यहां पर और यही अर्थ प्रज्ञानम ब्रह्म में नहीं होगा का अर्थ निकला प्रज्ञाने न यथोक्तम आत्मान का इन चार विशेषता से युक्त साधक को ब्रह्मज्ञान होता ही है और उस ब्रह्म ज्ञान से उसके अविद्या की निवृत्ति होती है अविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है अब इस ईश्वल का अंतिम मंत्र है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं